शो टॉक पिया को खोजन में चली नंबर टेन दूसरा प्रश्न कुछ दिनों से आप आंखों से पिलाते लेकिन मधोस आंखें ढल जाती तत्न अहोभाव में डूब जाता हूँ और हृदय से पुकार उठती है गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊ दीजो ध्यान हरिगुन गाऊ मन तड़पत दर्शन को आज चित्रंजन जैसे जैसे तुम मधुशाला के अंदाज सीखोगे वैसे वैसे पीने और पिलाने के नए नए ढंग भी तुम्हें ख्याल में आएंगे जो सबसे पहले यहाँ आता है वह तो मेरे शब्दों से ही परिचित होता है शब्दों से भी परिचित हो जाए तो बहुत क्योंकि शब्द भी वो वही सुनता है जो सुन सकता है जो उसकी धारणाओं मान्यताओं के अनुकूल पढ़ते जो प्रतिकूल पढ़ते हैं उनके लिए तो बहरा हो जाता है या फिर उन शब्दों को तोड़ मरोड़ लेता है ऐसा कुछ सुन लेता है जो मैंने कहा नहीं जो मेरा कभी अभिप्राय नहीं था हो नहीं सकता था लेकिन जो प्रथमता आता है उसे तो शब्दों की प्यालियों में ही शराब भेंट की जा सकती वो और किसी तरह की प्यालियों से तो परिचित नहीं फिर जैसे जैसे तुम मेरे करीब आने लगते हो वैसे वैसे मैं कदे के नए नए रिवाज मैं कदी की गहराइयां तुम्हारे ख्याल में आनी शुरू हो जाती यह मंदिर नहीं है ध्यान रखना जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो यह मधुशाला है छोटी मोटी घटनाएं अगर मंदिर जैसी लगती भी हो तो उन पर ध्यान मत देना संत महाराज ने कल ही पूछा था कि एक सज्जन अपने मित्र से बुद्ध कक्ष से निकलते हुए कहते जा रहे थे कि अब यह स्थान भी एक मंदिर होता जा रहा है संत से न रहा गया तो उन्होंने पूछा कि आपका अर्थ तो उन्होंने कहा कि मेरे जूते चोरी चले गए ऐसी छोटी मोटी घटनाएं यहां घटेंगी इससे इसको मंदिर मत समझ लेना जूते कभी कभी मधुशाला से भी चले जाते चोरी नहीं जाते ये तो पक्का मधुशाला में कहा चोर मगर कोई ज्यादा पी गया किसी और के पहन के चला गया और चोरी मोरी नहीं पियकड़ों का क्या किसी और के जूते पहन के चले जाएं। ये तो रिंदो की दुनिया है नस्रुद्दीन एक दिन मुझे दिखाई पड़ा एक पैर में लाल मोजा पहने हुए एक पैर में पीला मोजा पहने हुए मैंने कहा नस्रुद्दीन, ये कोई नई फैशन निकली क्या ये किस ढंग के मुझे खरीद लाया उसने कहा यही तो मैं चकित हूं और एक ही जोड़ी नहीं मेरे घर में दो जोड़ी इसी तरह की और जोड़ी है मेरे घर में यही मैं सोचता हूं कि माजरा क्या है ये कंपनियों ने क्या फैशन निकाला है पियकड़ों का क्या भरोसा जूते कोई चोरी नहीं ले जाएगा अन्य कोई भूल से यहां आ गया हो जूते चुराने को ही आ गया हो वैसे लोग भी आ जाते कई को भ्रांति है कि यह भी मंदिर है वो आ जाते हैं भूल से तो वो फिर वैसे व्यवहार करते हैं जैसा मंदिर में करना होता है मंदिरों में अक्सर ऐसा होता है कि लोग हाथ जोड़ के परमात्मा को नमस्कार कर रहे होते लेकिन लौट लौट के जूते देखते रहते हैं अब इनका नमस्कार परमात्मा को पहुंचे तो कैसे पहुंचे परमात्मा को नहीं जूतों को पहुंच रहा नमस्कार क्योंकि जहां नजर है वहां नमस्कार लोग मंदिर में तो बिल्कुल सड़े गले जूते पहन के जाते यूं के चोरी भी चले जाएं, तो समझो अच्छे ही झंझट मीठी कहने को भी रह जाएगा कि जूते भी चोरी चले गए अब दूसरे खरीदने पड़ेंगे यह मौका लगा तो वहीं से बदल के आ जाएंगे चंदूलाल मारवाड़ी के पास मैंने एक दिन छाता देखा बिल्कुल नया छाता जिसे आज ही खरीदा हो मैंने पूछा कि चंदूलाल बड़ा नया छाता खरीद लाए उनका नया छाता नहीं है सत्रह साल पुराना सत्रह साल पुराना और इसकी ये हालत भारत बना, नहीं बना है यहां सत्रह दिन छाता नहीं टिकता और सत्रह साल कैसे टिक गया उन्होंने का भारत में ही बना है मगर बड़ा मजबूत छाता है अरे इसकी टिकने की क्या कहें कम से कम पचास दफे तो बदल चुका है और कम से कम पचास दफे मैं सुधरवा चुका हूं और अब आपने बात ही पूछ ली तो आज सुबह मंदिर गया था वहां फिर बदल गया मगर है गजब का मजबूत छाता सत्रह साल हो गए मगर वही ताजगी वही नयापन मंदिर लोग जाते अपने अपने कारणों से कोई छाता बदलने जाता है कोई जूते बदलने जाता है उनकी बात छोड़ दो यहां कुछ लोग आते हैं सिर्फ शब्दों को सुनने जो शब्दों को ही सुनने आए उनको मैं कुछ और पिलाना भी चाहूं तो नहीं पी सकेंगे चितरंजन लेकिन जो पीने लगे फिर उनको आंखों से ही पिलाना है असली चीज तो आंखों और आंखों में ही घट सकती वो तो आंखों और आंखों के बीच ही घटती उसके लिए शब्द आवश्यक नहीं मौन काफी है जिनके आंखों का और मेरे आंखों का तार जुड़ गया है वे मेरे शब्दों को और ढंग से ही सुनते हैं फिर पीते हैं सुनते नहीं फिर उनके भीतर न तर्क है न विवाद है और जब तर्क और विवाद सब शांत हो जाते हैं तब संवाद पैदा होता है और संवाद के बिना सत्य की कोई अनुभूति नहीं होती ये अच्छा हो रहा है तुम कहते हो कुछ दिनों से आप आंखों से पिलाते कुछ दिनों से तुम करीब आ गए हो कुछ दिनों से तुम निकट हो गए हो रोज निकट होते जा रहे हो और तुम कहते हो लेकिन मधोस आंखें ढल जाती हैं वह भी ठीक है कि जब आंखों से पियोगे तो आंखें बंद हो जाएंगी जब आंखों से पियोगे तो आंखें ढल जाएंगी मदमस्त हो जाएंगी घबराओ ना, चिंता ना लेना जबरदस्ती आंखों को खोल के भी मत रखना क्योंकि कभी कभी यूं होता है खुली आंखें जो नहीं पी पाती वो बंद आंखें ही पी पाती जितना खुली आंखें पी सकती हैं, उतनी पीएंगी और फिर बंद हो जाएंगी फिर बंद आंखें पीएंगी। उसकी चिंता मत लेना एक बार आंखों का संबंध बनना शुरू हुआ एक बार नजर लड़ी तो फिर खुली हो आंख की, बंद हो आंख कोई भेद नहीं पड़ता पीना जारी रहेगा मैं बोलूं तो मैं न बोलूं तो मैं यह कहूं तो मैं वह कहूं तो कल ही एक मित्र ने पूछा है कि जब आप पिछले वर्ष संतों पर बोल रहे थे तब मेरे आंसू बहते थे अब आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो आंसू नहीं बहते इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ हुआ मुस्से नाता नहीं है वह आंसू वगैरह जो बह रहे थे मेरे कारण नहीं बह रहे थे वो तुम्हारी धारणाओं के कारण क्योंकि तुम्हारे संतों पर बोल रहा था जब नानक पर बोल रहा था तो यहां सिखों की संख्या दिखाई पड़ने लगी थी और गदगद होते थे वो उनका कुछ मुझसे लेना देना नहीं नानक के खिलाफ एक शब्द कह देता और वो कृपाण फड़काने लगते उनको कुछ मुझसे लेना देना नहीं वो जो खुश हो रहे थे वो जो गदगद हो रहे थे वो गदगद होना सब झूठ वो तो उनकी धारणा की मैं पुष्टि कर रहा था सुन की आंखें गीली हो रही थी आंसू झर रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे आह दिल ही दिल में कि हम जो मानते थे बिल्कुल ठीक है तो आप भी यही कहते तो आप भी समर्थन करते हैं हमारा तो तुम्हें आंसू बहते होंगे क्योंकि जब मैं सुंदरदास पर बोल रहा था तो कोई सुंदरदास को मानने वाला होगा जब मैं कबीर पर बोल रहा था तो कोई कबीर को मानने वाला होगा और जब मैं मीरा पर बोल रहा था तो कोई मीरा को मानने वाला होगा उन सब मानने वालों के हृदयगदगद होते होंगे और एक बात यह कि कम से कम वो सब पुराने थे और पुराने से हमारा ऐसा आग्रह है कि जिसका कोई हिसाब नहीं उनके शब्दों में चाहे कुछ हो या ना हो लेकिन पुराने से हमें बहुत आग्रह है और मैं तो उनके शब्दों को केवल खूंटियों से ज्यादा नहीं मानता हूं टांगना तो मुझे वही है जो मुझे टांगना है वो सुंदरदास हों, कि कबीरदास हों, कि नानक हों, कि रैदास हों, कुछ भेद नहीं पड़ता मेरे लिए खूंटियां हैं मगर तुम खूंटियों से बंधे हुए लोग हो तुम्हारी खूटी की मैं प्रशंसा कर दूं तो तुम्हारा हृदय गदगद हो जाता है अब जिन सज्जन ने यह पूछा है उनसे मैं कहूंगा भैया तुम घर ही रो लिया करे पढ़ लिए सुंदरदास को और जी भर के वहीं रो लिए यहां आने की क्या जरूरत है लेकिन जो मुझे समझते हैं जिनका मुझसे प्रेम है सीधा जिन्हें मेरा पता है जो यहां कैराफ नहीं आए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं क्योंकि मैं तो वही हूं और तुम क्या सोचते हो अगर योग नीलम के प्रश्न का उत्तर दिया तो तुम्हें नहीं जचेगा कि ठीक है योग नीलम क्या पूछेगी और अगर मीरा के बिल्कुल सड़े गले किसी वचन पर भी मैं बोल दूं तो वो जचेगा क्योंकि वो मीरा का वचन है और नीलम में मुझे कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती एक आध दो कदम और की हो जाएगी मीरा और जीवित मीरा होगी चित्रंजन के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे अरे ये चित्रंजन वही बड़ौदावासी चितरंजन है लेकिन अगर मैं यूं ही झूठे भी कोई संत गढ़ लूं और तुम तो मेरा भरोसा मत करना मैं बुद्धुओं के लिए कई काम करता हूं उल्लू मर जाते हैं, औलाद छोड़ जाते हैं। तो उनकी औलाद की भी तो फिक्र करनी पड़ती उनके लिए मैं उल्लुओं के वचनों पर बोल देता हूं उल्लू के बचनों में कुछ भी नहीं है उल्लू ही है मगर मैं उसमें ऐसे ऐसे अर्थ बता दूंगा कि औलाद की आंखों में सांस ही बही उल्लुओं की औलाद कहेगी वाह क्या आपने बाप दादों की याद दिलवा दी थे पहुंचे ही तो हम पहले जानते थे मगर हमको पता नहीं था ठीक ठीक पता नहीं था कि अपने बाप दादे कितने पहुंचे हुए थे अतिश से पुरातन से सड़े गले से मुर्दा से मरघटों से तुम्हारा ऐसा लगाव है लाशों की तुम ऐसी पूजा करते हो कि जिसका कोई हिसाब नहीं जिनका मुझसे संबंध है उन्हें कुछ भेद नहीं पड़ता एक मित्र ने पूछा है कि अगर किसी दिन कोई भी प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे तो मैं दिल खोल के बोलूंगा प्रश्न की भी बाधा ना रही नहीं तो थोड़ा प्रश्न का ख्याल रखना पड़ता है बोलता तो मैं हूं दिल खोल के ही हूं मगर थोड़ा थोड़ा प्रसंग प्रश्न का मुझे लेना पड़ता है ताकि तुम्हें तो ऐसा ना लगे कि मैं बहुत दूर निकल गया प्रश्न से लौट लौट के याद दिला देता हूं कि पी को खोजन मैं चली फिर मुझे जाना मैं वहीं जाता हूं और जहां तुम्हें ले जाना वहीं ले जाता हूं फिर महीने दो महीने में एक आध याद दिला देता हूं पी को खोजन मैं चली तुमको लगता है कि ठीक विषय पर ही बात चल रही और विषय वगैरह से मुझे क्या लेना है जब तुमको निर्विषय करना है तो विषय से मुझे क्या लेना देना नहीं कोई प्रश्न आएंगे तुम चिंता मत करो उस दिन दिल खोल के बोलूंगा मगर उस दिन सिर्फ वही मुझे समझ सकेंगे जिनने मेरी आंखों से पीना सीख लिया है, जो आंखों से पिएगा उसकी आंखें मदमस्त होंगी नशा छाएगा और ये नशा ऐसा है जो बेहोश नहीं करता होश में लाता है तुम पूछते हो चितरंजन गुरुबिन ज्ञान कहां से पाऊं दीजो ध्यान हरि गुण गाऊ उसी गुरु की जो तो तुम्हें याद दिला रहा हूं वह गुरु तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है नाम उसका जो भी रख लो चाहे उसे कहो प्यारा पिया परमात्मा चैतन्य साक्षी चाहो कहो गुरु मगर थोथे गुरुओं ने इस तरह के वचनों का बहुत लाभ उठाया वो यही समझाने लगे लोगों को कि गुरुबिन ज्ञान कहां समझाने लगे कि हमारे बिना ज्ञान नहीं होगा यह अर्थ नहीं है उसका तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा गुरु छिपा है बाहर का गुरु सदगुरु है अगर तुम्हें भीतर के गुरु की याद दिला दे और बाहर का गुरु मिथ्या गुरु है अगर बाहर ही तुम्हे उलझा ले और भीतर के गुरु तक न जाने दे बाधा बन जाए सौ में निन्यानवे मौकों पर बाहर के गुरु तुम्हारे भीतर के गुरु और तुम्हारे बीच बाधा बन जाते असल में वो तुम्हारे भीतर के गुरु से डरते वो नहीं चाहते कि तुम मुक्त हो जाओ वो नहीं चाहते कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ वो नहीं चाहते कि तुम स्वतंत्र हो जाओ वो तुम्हें सब तरह से निर्भर बनाना चाहते निर्भरता कार्थ गुलामी वो मजा लेते हैं तुम्हारी गुलामी का और जैसे और तरह की गुलामियां होती है ऐसे मानसिक गुलामी होती और इस देश में तो बड़ी मानसिक गुलामी गांव गांव गुरु है मोहल्ले मोहल्ले गुरु है और हर गुरु समझा रहा है लोगों को गुरु बिन ज्ञान नहीं और ये इतने दिनों से कहा जा रहा है सदियों से कि लोगों को कंठस्थ हो गई है ये बात लोग कहते हैं होनी चाहिए ठीक पहले भी गुरु यही कह गए कि गुरु बिन ज्ञान नहीं तो चरण गहो किसी गुरु के पकड़ो किसी गुरु को मैं उन गुरुओं में से नहीं हूं सच पूछो तो मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं मैं तुम्हारा मित्र हूं मैं आनंदित होगा तुम्हारा मित्र रहकर मैं तुम्हें साथ देना चाहता हूं साथी हूं गुरु नहीं मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाना चाहता मैं तुम्हें आंखें देना चाहता हूं तुम्हारी बैसाखी नहीं बनना चाहता बैसाखी कभी नहीं चाहेगी कि तुम्हें आंखें मिलें क्योंकि वैसाखी कैसे चाहेगी कि तुम्हें आंखें मिलें? कैसे चाहेगी कि तुम्हारा लंगड़ापन दूर हो जाए अगर तुम लंगड़े ना रहे तुम्हें आंखें मिल गईं, तो तुम बैसाखी को फेंक दोगे तो वैसाखी तो चाहेगी कि तुम सदा लंगड़े रहो सदा अंधे रहो तुम सदा पंगू रहो पंगू होने में ही तो वैसाखी का बल है तुम्हारे ऊपर तुम्हारे तथाकथित गुरुओं की जो भीड़ है उसका पूरा धंधा इस बात पे निर्भर है कि वो तुम्हें परतंत्र बनाकर रखे एक दिमागी गुलामी एक आध्यात्मिक गुलामी भारत आध्यात्मिक रूप से पहले गुलाम हुआ और इसीलिए फिर राजनीतिक रूप से गुलाम होना पड़ा जिनकी आत्माएं गुलाम हो गई वे कितने दिन तक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र रह सकते थे असंभव जो अपनी आत्माओं को भी ना बचा सके वो अपने शरीरों को क्या बचाते जो अपनी आत्माओं को बेचने को तैयार हो गए फिर शरीर को बेच देने में उन्हें कोई अड़चन ना आई दो हजार साल तक भारत गुलाम रहा क्यों इतना बड़ा देश इतनी बड़ी संख्या इतने लोग दुनिया का छठमा हिस्सा और छोटे छोटे लोग छोटी छोटी संख्या वाले लोग छोटे छोटे देश जो इसके जिलों में समा जाएं, वो इस पर हुकूमत करते रहे हूण आए मुगल आए तुर्क आए अंग्रेज आए पुर्तगाली आए जो आया भारत गुलाम होने को उसने हमेशा तैयार पाए, जैसे हम हाथ ही जोड़े खड़े थे कि आओ और हमें गुलाम बनाओ जैसे हम भीख मांग रहे थे कि कोई आए और हमें गुलाम बनाए इसके पीछे क्या कारण होगा मेरे देख इसके पीछे कारण है तुम्हारे गुरु पहले उन्होंने तुम्हें आध्यात्मिक रूप से गुलाम बनाया जब तुम आत्मिक रूप से गुलाम हो गए जब तुम्हारी मन और बुद्धि खो गई फिर क्या कमी रही तुम निर्वीर हो गए और उन्हीं गुरुओं का जाल अभी भी फैला हुआ है और अगर मैं उनके खिलाफ कुछ कह देता हूं तो मेरे पास पत्र आते कि आप जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति को किसी के विरोध में नहीं बोलना चाहिए भाड़ में जाए तुम्हारा अध्यात्म मुझे कोई रस नहीं आध्यात्मिक व्यक्ति होने में और इत्यादि में मैं तो जैसा है वही कहूंगा ये तुम्हारे जो तरह तरह के गुरु खड़े हैं ये तुम्हे गुलाम बना रहे हैं ये तुम्हें राख तो बांट रहे हैं विभूति कहके और तुम्हारी आत्माओं को सड़ा रहे हैं इनसे जब तक तुम जागोगे नहीं तब तक तुम कभी भी ज्ञान को उपलब्ध ना हो सकोगे चित्रंजन, यह वचन महत्वपूर्ण लेकिन इसका अर्थ हमेशा गलत किया गया है इसका अर्थ इतना गलत किया गया है कि कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्ति को गुरु को ही इनकार करना पड़ा कि गुरु से ज्ञान हो ही नहीं सकता ये दूसरी अति हो गई और मैं इस अति का अर्थ समझ सकता हूं यह परिपूरक अति है सदियों से तुम्हें समझाया गया कि गुरु से ही ज्ञान होगा गुरु से ही ज्ञान होगा गुरु के चरण गहो कृष्णमूर्ति ने देखा कि यह गुलामी का कारण बना तो इसको पूरा का पूरा जड़ से काट दो गुरु से ज्ञान हो ही नहीं सकता मगर मैं तुमसे कहना चाहता हूं दोनों अतियां गलत है कृष्णमूर्ति की अति अगर चुननी ही हो तो कृष्णमूर्ति की अति चुन लेना कम से कम उससे तुम किसी के गुलाम नहीं बनोगे मगर सत्य दोनों के बिल्कुल मध्य में अतियों में कभी सत्य नहीं होता सत्य बिल्कुल मध्य में ज्ञान तो गुरु से ही होता है मगर गुरु तुम्हारे भीतर ये मध्य सत्य है बाहर के गुरु से ज्ञान नहीं होता और बाहर के गुरु से जो लोग दावा करते हैं ज्ञान देने का वो झूठा दावा करते ज्ञान कोई तुम्हें नहीं दे सकता है। प्यास दे सकता है तुम्हारे भीतर एक अहेरनेस लपट पैदा की जा सकती है वही बाहर के गुरु का काम है कि तुम्हें झकझोर दे जैसे तूफान झकझोर जाए एक आंधी की तरह आए और तुम्हें हिला डाले जड़ों से हिला डाले ताकि तुम्हारी नींद टूटे और उसका दूसरा काम है कि तुम्हें फेंक दे तुम्हारे ऊपर तुम्हें अपने कंधे पर लेकर ना ढोता फिरे न तुम्हारे कंधे पर बैठे तुम्हें तुम्हारे ऊपर फेंक दे तुम्हें सजग करेगी तुम्हारी अंतरात्मा में ही तुम्हारा वस्तुता जीवन सूत्र छिपा है वहीं दिया जल रहा है जो कभी बुझा नहीं उसी दिए में ज्ञान है और वही गुरु है गुरु शब्द का अर्थ बड़ा प्यारा है इसका अर्थ होता है जिससे अंधकार मिटे गुरु शब्द का अर्थ होता है दिया रोशनी प्यारा शब्द है मगर प्यारे से प्यारे शब्द गलत लोगों के हाथों में पड़के घातक हो जाते कितना प्यारा शब्द है लेकिन उसके क्या क्या अर्थ हो गए गुरुदम पैदा हो गई इस प्यारे अर्थ से गुरु घंटाल पैदा हो गए इस प्यारे शब्द से देश के कई हिस्सों में गुरु का अर्थ तो मतलब होता है गुंडा पहुंची हुए गुंडों को लोग कहते हैं वाह गुरु क्या बात कही जैसे बंबई में गुंडा के लिए अच्छा शब्द उपयोग करना पड़ता है क्योंकि गुंडे से गुंडा कहो तो खोपड़ी खोल दे तो बंबई में उसको कहते हैं दादा गजब की बात है दादा और गुंडा ऐसे जबलपुर में जहां मैं रहता था वहां गुंडे को कहते हैं, गुरु कहनी पड़ेगा कुछ ना कुछ अच्छा शब्द खोजना पड़ेगा गुंडे को गुंडा तो नहीं कह सकते बहुत गुंडे गुरु शब्द के पीछे छिपे खड़े और बहुत सी दुकानें गुरु के पीछे छिपी खड़ी सबसे बड़ी भ्रांति तो यह है कि ज्ञान बाहर से मिल सकता है ज्ञान बाहर से मिल ही नहीं सकता है ज्ञान तुम्हारा अंतर्भाव है तुम्हारे भीतर के सूरज का उगना है फिर बाहर के गुरु का क्या प्रयोजन है बाहर के गुरु का प्रयोजन वही है जो बाहर के संगीत का होता है जब कोई तबले पर ताल देता है तो तुमने अनुभव किया तुम्हारे पैर नाचने को उत्सुक हो उठते क्या हुआ क्या हो गया इधर तबले पे ताल पड़ी किसी ने मृदंग बजाई उधर तुम्हारे पैरों में क्या होने लगा कैसी हलचल तुम नाचने को उत्सुक होने लगी पश्चिम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जंग ने इस प्रक्रिया के लिए एक नया ही नाम खोजा है समस्वरता बाहर कोई चीज घट रही है तो ठीक उसके समांतर कोई चीज भीतर घटनी शुरू हो जाती बाहर संगीत बजा और तुम्हारे भीतर भी कोई धुन बजने लगती बाहर संगीत बजा और तुम्हारा सिर हिला तुम्हारे पैर नाचे वो संगीत तुम्हारे भीतर था वो पहले भी था जब संगीत नहीं बज रहा था लेकिन अब संगीत ने उसे जगा दिया यही काम है बाहर के गुरु का तो वो बाहर की मृदंग बजा दे कि बाहर की बजा दे, दे, कि कि बाहर की छेड़ दे, कि उसके देस्वर तुम्हारे भीतर जो सोए पड़े हैं उन पर टंकार पड़ जाए तुम्हें याद आ जाए अपने भीतर की चितरंजन गुरुबिन ज्ञान कहां से पाऊं तब इस वचन का अर्थ तुम्हें समझ में आ जाएगा निश्चित ही फिर गुरु के बिना कहीं से ज्ञान नहीं मिलता लेकिन गुरु मेरे अर्थों में वो केवल समस्वर पैदा करता है वह केवल एक संगीतज्ञ है एक नर्तक है जो अपने पैरों में घुंघरू बांध के नाचता है और तुम्हारे भी पैरों में घुंघरू बांधने की इच्छा होने लगती चाहे तुम्हें नाच ना भी आता हो तो भी तुम्हारे पैर थिरकने लगते संगीत चाहे तुम्हें ना भी आता हो मगर सिर हिलने लगता है दीजो ध्यान हरी गुण गांव इस वचन का भी एक गलत अर्थ है और एक सही हर वचन का गलत और सही अर्थ ध्यान में रखना जरूरी इसका गलत अर्थ पहले बता दू गलत अर्थ तो यह है कि लोग सोचते हैं कि हम मांगेंगे ध्यान और मिलेगा परमात्मा से मांगना है गुरु से मांगना है तो मिलेगा मांगने से कुछ भी नहीं मिलता भिगमंगों को कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया का बड़ा अजीब नियम है एस धम्मो सनंतनों यही शाश्वत धर्म है यही शाश्वत नियम है कि यहां बादशाहों को मिलता है भिगमंगों को नहीं मिलता जिसने मांगा वो चूका जिसने झोली फैलाई वो सदा के लिए खाली रह जाएगा बिन मांगे मोती मिलें मांगे मिले ना चून मांगो मत इसका गलत अर्थ तो हो जाता है मांगना कि दीजो ध्यान हरी गुण गाऊ प्रभु मैं तुम्हारे गुण गाऊंगा तुम मुझे ध्यान देना इसका गलत अर्थ तो हो जाता है हे प्रभु मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा स्तुति यानी खुशामद गुणगान करूंगा बड़ा चढ़ा के तुम्हारे संबंध में बातें कहूंगा कि तुम ऐसे हो कि तुम वैसे हो कि तुम पतित पावन हो कि तुम रहीम हो रहमान हो कि तुम करुणा के सागर हो और फिर रास्ता देखूंगा कि देखो मैंने इतना बड़ा चढ़ा के तुम्हारी प्रशंसा की अब देखें तुम क्या देते हो यही ही खुशामत की वृत्ति इस भारत में गहरी घुस गई इसलिए स्तुति इस तुम देखो तो चकित हो जाओगे टुट पूंजिया राजनेता आ जाए जिसकी दो कौड़ी भी कीमत नहीं तुम भी भली बात ही जानते हो मगर उसकी प्रशंसा देखो फूल मालाएं पहनाई जा रही अभी कल यही आदमी तुम्हारे दरवाजे पर वोट मांगने खड़ा था और तुमने इससे बैठने को भी नहीं कहा था यह भी नहीं कहा था कि आइए, पधारिये विराजिए ऐसे देखा था कि दुष्ट कहां से आ गया इस ढंग से देखा था कि चलो आगे बढ़ो जैसे लोग भिकारियों को देखते और आज ये पथ पर तो फूल फूलमालाएं फूलों की वर्षा हो रही मखमली कालीन बिछाए जा रहे और आज इसकी प्रशंसा सुनो तुम तुम चकित हो जाओगे चंदूलाल चुनाव जीत गए स्वभाव था फिर उनका बड़ा स्वागत हुआ जुलूस निकला उनकी बड़ी प्रशंसा हुई उनकी पत्नी गुलाबो भी अपने बच्चों के साथ समारोह में सुनने आई बड़ी प्रशंसाएं की की जा रही थी पत्नी ने अपने बेटे से कहा बेटा मुझे इतने दूर से साफ साफ दिखाई भी नहीं पड़ता तू जरा जाके पास से तो देख तेरे बाप ही हैं कि कोई और क्योंकि ऐसी प्रशंसा हो रही ये तेरे बाप की तो नहीं हो सकती तेरे बाप को तो मैं भली भांति जानती हूं जरा गौर से तो देख तो कोई और तो नहीं बैठा वहां उसको क्या गरीब को पता कि वो जिसको जानती है और जिसकी प्रशंसा हो रही है ये एक ही आदमी नहीं है अब ये दो आदमी ये दो चेहरे ये दो मुखोटे वह असली चेहरा है जो वो जानती ये नकली चेहरा है जो अम का है इस देश में इसीलिए रुस्वत हटानी बहुत मुश्किल है कोई उपाय नहीं क्योंकि हम भगवान तक को रुस्वत देने में शर्म नहीं खाते तो बेचारे तहसीलदार को थानेदार को इन गरीबों को रुस्वत देने में कौन शर्म खाएगा क्या हर जाए लोग हनुमान जी पे चढ़ाते आते नारियल और कहते हैं कि अब ज्यादा नहीं है ख्याल रखना अरे फूल नहीं तो फूल की पाखुरी इसको ही बहुत समझना गरीब आदमी हूं ये नारियल चढ़ाया जा रहा हूं लड़के की नौकरी लगवा देना ऐसे ही वो राजनेताओं के पास पहुंच जाते कि अब जो भी मुझसे बन सके गरीब आदमी हो फूल नहीं तो फूल की पाखुरी थानेदार को दे आते हैं स्टेशन मास्टर को दे आते हैं क्लर्क को दे आते हैं जहां को वहां दे आते और कोई संकोच नहीं ना देने में कोई संकोच है ना लेने में कोई संकोच जब भगवान तक रुश्वत लेता है और संकोच नहीं करता और सदियों से ले रहा है शर्म नहीं खाई नहीं तो चुल्लू भर पानी में कभी का डूब मरता है और देने वाले देते रहे और लेने वाला लेता रहा तो हम तो छोटे छोटे आदमी हैं हमें क्या हर्ज भारत से रुष्बत मिटाना मुश्किल है ये इसका गलत अर्थ है कि हरिगुण गांव दीजो ध्यान पर इसका एक सही अर्थ भी है और सही अर्थ यह है कि ध्यान प्रसाद है वह तुम्हारे प्रयास से नहीं मिलता तुम्हारी चेष्टा से नहीं मिलता तुम जितनी चेष्टा करोगे उतना ही पाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारी चेष्टा से तनाव पैदा होगा तनाव से ध्यान दूर हो जाएगा ध्यान मिलता है विश्राम में ध्यान मिलता है जब तुम बिल्कुल निश्चेष होते हो जब तुम बिल्कुल ही प्रतन शून्य होते हो जब कोई प्रयास नहीं होता जब तुम्हारे भीतर कोई साधना नहीं चल रही होती क्योंकि साधना का अर्थ है लक्ष्य पाने की कोई चेष्टा आकांक्षा अभिप्सा जब तुम्हारे भीतर ये कोई आपाधापी नहीं जब तुम बिल्कुल चुपचाप हो ना कुछ मांगना है न कुछ पाना है न कहीं जाना है तब अचानक वर्षा हो जाती यू कि पता ही नहीं चलता किस अज्ञात द्वार से ये सूरज फूट पड़ा कहां से उग आया यह सूरज रोशनी ही रोशनी हो जाती इसलिए जिन्होंने जाना है ध्यान को वो कहेंगे प्रसाद है ये, फिर प्रसाद यानी परमात्मा का और तो किसका होगा परमात्मा से अर्थ किसी व्यक्ति का नहीं है परमात्मा से अर्थ है इस पूरे जीवन में जो छाई हुई ऊर्जा है व्याप्त जो ऊर्जा है इस जीवन की परम ऊर्जा का नाम परमात्मा है निश्चित ही जब तुम बिल्कुल विश्राम में होते हो वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाती लहराने लगती जब तुम परम विश्राम में होते हो तुम होते ही नहीं जब तुम चेष्टा में होते हो तभी तुम होते हो जब तुम प्रतन में होते हो तभी तुम होते हो अहंकार हमेशा प्रयास से जीता है और जहां प्रयास गया वहां अहंकार गया इस अर्थ में यह वचन बहुत अद्भुत है और तब स्वभावता ध्यान प्रसाद की तरह मिले तो फिर हमारे पास और क्या है सिवाय इसके कि हम परमात्मा का अनुग्रह माने कि हम उसका गुण गाएं यह तो इसका सम्यक अर्थ है सम्यक अर्थ ध्यान रखना असम्यक अर्थ से बचना क्योंकि वो जो असम्यक अर्थ है वही तुम्हें समझाया गया है चित्रंजन, अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई तो ये वचन प्यारा है बहुमूल्य नहीं तो दो कौड़ी का है और खतरनाक है समझ समझ की बात है समझदार के हाथ में जहर भी औषधि हो जाती और ना समझ के हाथ में औषधि भी जहर गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं दीजो ध्यान हरि गुण गाऊं मन तड़पत दर्शन को आज तड़प तो होनी चाहिए मगर तनाव नहीं तड़प तो जितनी गहरी हो सके होने दो मगर तनाव मत ले आना और वही सारी कला है धर्म की वही सारा राज रहस्य नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा एक आदमी धन के लिए तड़फ रहा है और एक आदमी ध्यान के लिए तड़फ रहा है कोई फर्क नहीं रह जाएगा दोनों तड़फ रहे हैं दोनों के भीतर वासना की अग्नि जल रही है दोनों उद्विग्न हैं दोनों विक्षिप्त हैं दोनों के भीतर तनाव है दोनों के भीतर खिंचाव है फर्क कहां होगा फर्क यहां होगा कि जो ध्यान के लिए तड़फ रहा है उसमें कोई तनाव नहीं होगा वो प्यासा तो पूरा होगा लेकिन कहेगा जब तेरी मर्जी जब हो तभी जल्दी है अनंत प्रतीक्षा के लिए राजी हूं अनंत रूप से प्यासा हूं मगर अनंत प्रतीक्षा के लिए राजी हूं जिस दिन ये विरोधाभास तुम्हारे भीतर एक साथ उपस्थित होता है उस दिन धर्म का तुमने गहनतम सूत्र समझा अनंत प्रतीक्षा और अनंत प्यास एक साथ प्रतीक्षा तो अनंत होनी ही चाहिए और प्यास भी अनंत होनी चाहिए बस इन दो से मिलके ही प्रार्थना बनती